कबीर ने कहा है, जो घर बारे आपनों चले हमारे संग चल घर को जला किस बात को घर कहते सूफी फकीर बाजीर ने कहा डर है, है तो घर है डर छूटा घर छूटा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 बैठे परमात्मा के सामने तुम तोतों की भांति रटे हुए स्वर दोहराते हो ये कोई प्रेम हुआ हृदय के भाव उठने दो जो आज इस क्षण तुम्हारे हृदय में उमगा है वही चढ़ाओ कोई बंधी बंधाई लीक मत पीटो ये तो तुमने कल भी कहा था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 प्रीति की रीत नहीं कछु राखत जाति न पात नहीं कुलगारो न तो वहां कोई भेद है कि कौन पहुंचेगा कि ब्राह्मण पहुंच सकता है कि शूद्र नहीं पहुंच सकता है कि कुलीन पहुंच सकते हैं अकुलिन नहीं पहुंच सकते है न इस बात का भेद है कि चरित्रवान पहुंच सकते हैं और चरित्रहीन नहीं पहुंच सकते न इस बात का भेद है कि पुण्यात्मा पहुंच सकते हैं और पापी नहीं पहुँच सकते पापी भी पहुंच गए बाल्या भील पहुंच गया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 सितारे सब को मेरे साथ उनका नाम लेते हैं यह सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया जो मैकस लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया सम्मिलित हो गए मधुसालाम ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया जो मैकस लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते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 मैदा फिरदौस से नजदीक कौन इंतजार करे कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते और वहां तक कि कौन सफर करे उतना लंबा कौन जाए कौन कौशल तक मुसाफत तय करे मैदा फिरदौस से नजदीक कौन स्वर्ग की बकवास में पड़े मधुशाला यही है करीब है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 प्रेम के नेम कछु नहीं दीसत लाज न कानी लाग्यो सब खारो लीन भयो हरिसों अभि अंतर आठू जाम रहो मतवारो सुंदर को न जान सके यह गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो ये जो गोकुल के गांव का रास्ता है ये बड़ा न्यारा है सुंदर को न जान सके यह जानने की बात नहीं